हृदय सूर्यदेव रा अध्याय चतुर्थ पाद में पंद्रवा अधिकरण ये पूरा हो गया था सोलहवां अधिकरण है आई ही का आधिकरण आई ही का फल को लेकर के विचार है आई अर्थ है इघलोग में भव अ कर्म फल के विषय में प्रसिद्ध है कि कुछ कर्म का फल इस लोह के लिए किया जाता है उसका फल इस लोग में ही प्राप्त होता है आज कुछ कर्मों का फल है परलोक के लिए होता है तो पर शरीर या परलोक में ही वो कर्मफल प्राप्त होते हैं ये स्वभाव है कर्म का इसी प्रकार यहां भी विद्या का फल अर्थात ब्रह्म विद्या का जो प्रायोजित फल है वह इस शरीर में यही प्राप्त होगा अथवा कदाचित अन्य शरीर में भी प्राप्त हो सकता है क्या इस विषय को लेकर के विचार है तो पहले ऐके अधिकरण में न्याय संग्रह देखिए न्याय संग्रह में कहा कि परिदृश्यमान संसार निमित्त शोक परिहाराया विद्या साधन उपादान पहले हेतु उपस्थित कर रहे हैं पूर्व पक्ष के लिए पहला पक्ष यह है कि परिदृश्यमान संसार के निमित्त शोक आदि के परिहार के लिए ही विद्या साधन की जाती है तो परिदृश्यमान संसार ये इहलोक संसार है इस लोक में इधर ही है और इसका जो निमित्त है शोक संसार का निमित्त शोक है उसके परिहार के लिए ही विद्या सा, विद्या साधन तभी उसी के लिए होता है उसी का ग्रहण उसी के लिए और विद्या के साधन रूप से श्रवणादीनाम दृष्टद्वारेण चक्षुरादिवत विद्या साधनवाच और यह श्रवणादि जो साधन है यह दृष्टद्वारेण दृष्टफल के द्वारा चक्षुराधिवत चक्षुरादि का जो फल है वो दृष्ट होता है इसलोक में यही प्राप्त होता है इसलिए दृष्टफल है दृष्टफल है श्रवणादि तो दृष्ट द्वारा चक्षुरादि के समान विद्यासाधनत्व वो भी उसी प्रकार विद्या साधन है तो परिदृश्यमान संसार शो की निवृत्ति भी ये इस इस्लोग में ही यही है और उसी के लिए विद्यासाधन माना जाता है और श्रवणादियों को लेकर के भी यही कहा है श्रवणादि भी दृष्ट द्वारा चक्षुरादि के द्वारा यही फल देता है तो श्रवण करता है तो फल यही प्राप्त होता इसीलिए कारीरी अवधाधवत समान जन्मन्व विद्याल हेतुत्व इसलिए क्या कहना पड़ेगा कि जैसे कारीरी याग होता है कारीरिया यचेता वृष्टि काम वृष्टि प्राप्त करने के लिए कारिरी नाम के याग है तो यहाँ याग करेगा और यही वृष्टि प्राप्त होगी यदि वृष्टि यहाँ प्राप्त नहीं होती है स्वर्ग में जाके वृष्टि प्राप्त करने का कोई अर्थ नहीं तो जैसे कारिरी याग है और अवघात जो कूटना होता है धान्य को कूटते हैं, तो धान्य कूटना एक अंग कार्य है अंग साधन है धान्य को कूट करके उसका फल यही प्राप्त करना चाहते हैं। यहां धान्य कूटेंगे और उसका फल दूसरे प्राप्त होगा ऐसा नहीं है कि प्रत्यक्ष है ऐसा तो कारिरी याग अथवा अवघात आदि के समान समान जन्म इसी जन्म में जिस जन्म में साधन किया जाता है उसी जन्म में फल भी इसलिए समान जन्म कहा जन्मानदर का, का वहां प्रसंग नहीं है तो सन जन्मन्य विद्याफल हेतुत्व विद्या फलहेतु फल हे बनना चाहिए ऐसा होना चाहिए अन्यथा तो आत्यंतिक प्रतिबंध कारण पौष्कल्य अव व श्रवणादीना कलप्यत प्राप्त यदि ऐसा नहीं मानेंगे ये इस जन्म में इसी शरीर में सान जन्मे नहीं होता है ऐसा नहीं मानेंगे तो आत्यंतिक प्रतिबंध ये कोई आत्यंतिक प्रतिबंध रहता है पूरा प्रतिबंधों से युक्त रहता और कारण पौष्कल्य अभाव होगा श्रवणादि के द्वारा प्राप्त नहीं होगा क्योंकि श्रवणादि करने पर भी आत्यंतिक प्रतिबंध रहता है एक प्रतिबंध रहता है उसमें फल प्राप्त नहीं होगा ऐसे ऐसे ऐसी कल्पना हो जाए और दूसरा है कि कारण पौष्कल्य अथवा श्रवणादि पुष्कल कारण नहीं है पुष्कल का अर्थ पूर्ण कारण संपूर्ण कारण नहीं है तो श्रवण करने पर भी और कुछ करना पड़ता है क्योंकि श्रवण करने पर इस लोग में उसका फल प्राप्त नहीं होता है पुष्कल फल प्राप्त नहीं होता है इसलिए वो पुष्कल कारण नहीं है ऐसा मानना पड़ेगा ये दोनों दोष है श्रवणादि करेंगे और उसमें हमेशा प्रतिबंध रहेगा फल प्राप्त नहीं होगा तभी अनासक्ति होगी अनास्था होगी और इसी प्रकार आ, कारण ये श्रवणादि जो है फल प्राप्त करने में समर्थ कारण नहीं है ऐसा जानने पर भी अप्रवृत्ति होगी इसीलिए ये दोनों नहीं माना जा सकता तो क्या मानना पड़ेगा कि परिदृश्यमान शोक के निवृत्ति के लिए ये श्रवणादि साधनों को सम्पन्न करते हैं तो जिस जन्म में श्रवणादि साधन सम्पन्न करते हैं उसी जन्म में उसी शरीर में उसका फल भी प्राप्त होना चाहिए ऐसा ही युक्ति है साधन भी अहलौकिक है और फल भी अहलौकिक है दोनों यही होना चाहिए ऐसा प्राप्त होने पर ये पक्ष प्राप्त हुआ पूर्व पक्ष की तरफ से परिदृश्यमान संसार निमित्त शोक अनेक जन्म अनुयायी तम यदा कदाचित अनर्थ निवृत्ति सियाथ इति अभिसंधि संभाव अभिसंधि मने इस आशय के द्वारा ये कहा जा सकता इसका तात्पर्य ऐसा मान करके कहा जा सकता आपने जो कहा वो ठीक है संसार तो यही है श्रवण मननादि साधन भी यही है इसमें कोई संशय नहीं है यही साधन कर रहे हैं यही फल होता है और श्रवणादि साधन कोई अलौकिक साधन भी नहीं है वो लौकिक साधन क्योंकि श्रवण करने पर सुनाई पड़ता है कान के द्वारा वो प्रवृत्ति होती है वो तो आयन्द्रिक इंद्रियों के द्वारा प्रवृत्ति है तो आयन्द्रिक प्रवृत्ति है और आयंद्रिक फल भी उसमें होना चाहिए ऐसे में ये कहना ठीक है कि एक प्रवृत्ति यहां किया तो फल भी यहां होना चाहिए और ये जो मोक्ष के लिए श्रवण आदि कर रहे हैं ये कोई लोगा में प्राप्त करने की इच्छा भी तो नहीं है ऐसा कोई करता ही नहीं यहां श्रवण करेंगे हमें बाद में लोगादर में फल मिलेगा ऐसा करके कोई श्रवण नहीं करता तो ये स्थिति है ऐसे में फल यही होना चाहिए यदि यह यहां नहीं होता है तो पूर्वादि कहता यहां नहीं होता है तो फिर नहीं होता ये बोलना अब यहां होने वाला यहां नहीं हुआ तो कब होने वाला ऐसा तो नहीं माना जा सकता बाद में कभी होगा ऐसा इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए यह आपने जो कहा ठीक है किंतु एक किसंधि है अभिसंधि का अर्थ यहां श्रुति का एक आंतरिक तात्पर्य है यह क्या है कि परिदृश्यमान संसार निमित्त जो शोक है ना जो परिदृश्यमान संसार उसका निमित्त है शोक संसार का निमित्त शोक है तो उस शोक का शोक तो अनेक जन्म अनुया अनुयायित्व ये शोक जो है ना एक जन्म में आया हुआ नहीं है ये अनेक जन्मों से आया हुआ ये संसार कब से चल रहा है अनेक जन्म से चल रहा शोक भी अनेक जन्म से चल रहा ऐसा है तो अब जिसकी निवृत्ति करनी है वो अभी एकाएक आया हुआ यही आया हुआ ऐसा नहीं है जैसा वर्षा के समान नहीं है वर्षा तो यही का ये कोई अनादि काल के भाव तो है नहीं अब यहाँ वर्षा होती है तो वर्षा होने से फल होता है वो वर्षा भी एक एककालीन मतलब अनादि नहीं कर सकते वो तो कालीन है एक विशेष काल विशेष में उसकी आवश्यकता होती है उस समय होता है उस समय नहीं तो नहीं होता, उसके, नहीं होता उसके समान ये नहीं है ये जो संसार है यद्यपि यहां अनुभूत होता है तो भी ये अनेक जन्मों से निरंतर प्रवाह रूप से प्रवर्तमान है अनेक जन्म अनुयायित्व तो है उसमें ऐसे अवगच्छ ऐसे मानने पर कदा कदा यदा कदाचित अनर्थ निवृत्ति साथ तब तो क्या मानना पड़ेगा जब कभी भी क्योंकि यह तो अनादि से चल रहा है और आगे चलता भी रहेगा इसके कारण जब कभी भी अनर्थ की निवृत्ति हो सकती है ये वर्तमान काल में ही रहने वाला होता तो इस काल में ही होता उसका फल किंतु ये वर्तमान काल में ही रहने वाला नहीं है वो भूत में भी था और भविष्यत में भी रहें ऐसा है इसका स्वभाव वर्षा आदि के समान या भोजन आदि के समान तो है ही नहीं इसीलिए यह संभव है जब जब वो रहे यदा कदाचित जब कभी भी उसकी निवृत्ति होना संभव है यह अभिसंधि है यानी मैं ये, ये जो है आ, वो अंदर की बात है इम्प्लाइड है ये ये इम्प्लाइड से समझना पड़ेगा तो ये अभिसंधि है इस अगर ये आपको मन में रखना पड़ेगा कि हम अनादि संसार को मानते हैं अनादि शोक को मानते हैं और ब्रह्म विद्या के द्वारा अनादि संसार अनादिशोक की निवृत्ति ये हम चाह रहे ऐसे में आ, वो फल के विषय में तो कोई समस्या नहीं किंतु अभी श्रवणादि के विषय में अब श्रवणादि में वो उन्होंने क्या कहा श्रवणादि भी इस जन्म में वही था यही होता तो फल तो यही होना चाहिए ऐसा कहा तो श्रवणादीनाम अब उसके विषय में कहते हैं विधाना विधादेव अदृष्ट द्वारे भी अब ये श्रवणादि आपकी बात सही है कि श्रवणादि यही होते हैं हम कान से सुनते हैं इंद्रियों से सुनते हैं तो यही उसका फल होना चाहिए ये बात ठीक है किंतु शास्त्र का एक नियम है शास्त्र ने जो विधान किया वो अवश्य फलदाई होता विधान किया अवश्य फलदाई है तो अब इस जन्म में कदाचित फल नहीं मिला तो क्या सोचना पड़ेगा इस जन्म से अतिरिक्त जन्म में भी फल देगा देना पड़ेगा क्यों वो तो शास्त्र का विधान है वो निष्फल नहीं होता है और किसी निमित्त के किसी बाधा के कारण यहां फल नहीं हुआ तो अवश्य आगे फल होगा ऐसा सोचना पड़ेगा क्योंकि ये कह रहे हैं देखिए विधानादेव विधान किया है विधान तो नहीं होता भाष्यकार ने ईशावा से भाष्य में कहा नहीं शास्त्र विहिदम किंचित कि शास्त्र में कहा हुआ कुछ भी अकर्तव्य नहीं होता नहीं करने का नहीं होता और शास्त्र में विधान किया हुआ जो किया है उसके बाद वो अफल हो निष्फल हो ऐसा नहीं होता है तो अवश्य भागी है आ, ये तो संभव है कि कोई एक निमित्त विशेष से वो तत्काल प्राप्त नहीं हो सका तो बाद में प्राप्त होगा ऐसे सोचना पड़े और कोई रास्ता ही नहीं हमारे पास ये दो निमित्त उन्होंने बहुत सरलता से उत्तर दे दिया अब ये इसी प्रकार होना पड़ेगा पूर्व पक्ष का तर्क भी बहुत अच्छा है उन्होंने कहा कि ये शोकविद संसार भी यही है तो ये जो कुछ भी अनुभव होता है इस जन्म में अनुभव होता है तो इस जन्म में हम साधन करते हैं तो एक सामान्य युक्ति के अनुसार ऐसा होना चाहिए यहां साधन कर रहे तो यहां फालो होना चाहिए तो अभी यहां किसकी चर्चा कर रहे हैं ध्यान में रखो ना यज्ञादि कर्म को क्यों ला रहे हैं यहां तो श्रवण मरनादि की बात कर रहे हैं आदि को तो है ही वो तो अनक करते यहां श्रवण मन की बात कर रहे वो कहा यज्ञादि की बात है मैं पूर्व पक्षी ने नहीं कहा उन्होंने भी श्रवण को लेकर ही कहा केवल दृष्टांत में दिया कारिरी का दृष्टान्त दिया वो तो यहां होता है ऐसा समझ करके बारिश नहीं चाहिए इस रीति से दिया वो विषय तो श्रवणार्थी का चल रहा है वो तो यज्ञादि तो है ही वो प्रसिद्ध है वो तो इस लोग में भी कुछ होता है बड़ लोग में वो होता अलग अलग है वो उसके समान ये नहीं इसमें यह क्या है कि ये फल दोनों इसमें इस इधर ही है ऐसा करके अब स्वर्ग तो इधर है ही नहीं तो यहां कैसे फल मिलेगा उससे उधर समस्या नहीं यहां तो श्रवणार्थी में ही है तो श्रवणादीना विधानादेवा अदृष्ट द्वारा साधन ये शब्द देखो विधानादेवा श्रवणादि का विधान किया तो विधान का भी व्यर्थ नहीं होता ये नियम है स्रोतव्य मंतव्य निध्यासित अर्तव्य प्रत्यय लगाया और यहां भी ये सब कहा तो विधान है स्पष्ट है ऐसे में ये अदृष्ट द्वार भी फल दे सकता दृष्ट फल भी देगा वो आगे बताएंगे तो उसके लिए भी वो व्यक्ति बन गया तो अपनी योग्यता सिद्ध करो तो हो जाएगा यदि नहीं किया तो अदृष्ट द्वार भी फल मिलेगा का मतलब दूसरे जन्म भी मिलेगा तो ये गारंटी है न कुछ भी आप कर्म किया वो कुछ भी कम से कर्म किया कुछ भी साधन किया वो कभी भी व्यर्थ नहीं होता न ही कल्याण दुर्ग दिनता और थोड़ा भी उसका करते हैं तो उसका कभी नाश नहीं होता है वो निरता है उसका फल मिलेगा स्वल्पम धर्म से प्रायदे महदो तो इसलिए थोड़ा भी किया है तो उसका वो व्यर्थ नहीं होता है आप उस पर विश्वास कर सकते हैं अब कौन सा किया हुआ है ये, ये कुछ भी किया हुआ नहीं हाँ ऐसा नहीं कुछ भी किया हुआ फल मिल गया नहीं है शास्त्र विधान के अनुसार शास्त्र ने जैसा कहा गुरुजे जैसा कहा उसके अनुसार यदि थोड़ा भी किया होगा वो ध्यान रखना है आप सोचेंगे हम कुछ भी करेंगे तो फल मिलेगा ऐसा नहीं मिलता है वो, वो मतलब कुछ भी करेंगे तो वो व्यवस्था में नहीं आता है जो व्यवस्था के अनुसार संकल्प करके या निष्काम भाव से साधन के दृष्टि से जो आप किया है उसका फल मिलेगा ये इसमें भी लोग लो, बहुत शंका करते हैं कुछ भी करेंगे तो उसका फल मिलेगा ऐसा कुछ भी करेंगे तो फल मिलेगा पुण्य पाप लेकिन ये जो गारंटी भगवान दे रहे हैं स्व्य से धर्म से त्राय ये इसमें नहीं आता कुछ भी करेंगे नहीं होता है वो जो शास्त्र के अनुसार करने के लिए आपको कहा गया वो विहित कर्म जो आश्रम में विहित कर्म है उसको करेंगे तब मिलेगा नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा वह अलग है अलग है इसलिए वो उतनी गारंटी दिया और फिर आगे भी कहा न निक्षण यही भाषकार इसका उदाहरण देंगे आ, भी बोलेंगे वो जो भी कल्याण कार्य करता है शुभ कार्य करता है वो कभी नष्ट नहीं होता शुभ कार्य करने की आवश्यकता नहीं यदि आपने एक शुभ विचार भी किया कि मैं ऐसा काम करूंगा मुझे अवसर मिलेगा तो मैं ऐसा करूंगा ऐसे करके एक शुभ संकल्प भी किया शुभ मैंने दृष्टि से आपने भाव से यदि संकल्प किया तो उसका भी फल होता वो कभी ना कभी वो परिणाम लाएगा अब इसका मतलब ये जब दुष्ट कार्य करता है तो फल नहीं होता ऐसा नहीं उसका भी हो हाँ, सब है दोनों तरफ है तो यदि आप अविहित कार्य करते हैं निषिद्ध कार्य करते हैं तो उसका भी फल होगा वो तो संसार से मुक्त करने वाला नहीं होता लेकिन वो नष्ट होने वाला नहीं होता वो भी फल देगा ये भी फल देगा लेकिन शुभ कार्य किया है तो आप आश्वस्त रह सकते हैं कि कभी न कभी मुझे ये रक्षा करेगी ये कर्म रक्षा करेगा ऐसा आप आश्वस्त रह सकते हैं इसके लिए कहा नहीं क्षेत्र में जो अध्यय कर्म के दल सका तो इसीलिए ये अदृष्टद्वारा भी साधनत्वाद भी यह साधन बनेगा इसलिए ऐसा छोड़ना नहीं इसको तो श्रवणादि विधान के बल पर यह हो जाएगा अब क्यों क्योंकि ये कहा देखो अनेक जन्म संसिध इत्यादि स्मृति स्मृतिलिंगाच इसमें भगवान का क्या अभिप्राय है कि अनेक जन्मों में कुछ कुछ करके एकत्रित किया हुआ अल्पाल्प एकत्रित किया हुआ जो कर्म है कर्मफल है वो बलवान हो करके एक जन्म में आकर के पूरा फल देता इसीलिए साधन जितना भी आप करते हैं थोड़ा थोड़ा वो एकत्रित तो होता जा, होता जाता है और जन्म जन्मांतर प्राप्त करके कभी न कभी फल होगा ही इसलिए अनेक जन्म संसिद्ध संसिद्ध का अर्थ किया वो अनेक जन्म के द्वारा अपने शुद्धिकरण प्रक्रिया को जारी रखा जारी रखते हुए अंत में जाकर के प्राप्त किया तो प्राप्त तो हो रहा है इसलिए अनेक जन्म संसिद्ध तदो प्रगाम ये क्षणश कणसश्चै विद्यामर्थम चाधयत ऐसा एक सुभाषित विकाह कि क्षण क्षण में क्षण क्षण व्यर्थ जाए तो विद्या प्राप्त नहीं होती क्षण क्षण हाँ, हाँ। एक एक क्षण को बचा के रखना पड़ेगा जो क्षण में जो प्राप्त कर सकते हैं ऐसा करना पड़ेगा तो क्षणश कणशश्चै और कर्ण कर्ण को एकत्रित किया तभी धन होता आपके पास जो पैसा आता खर्च करते जाते हो तब तो धन एकत्र होगा कभी नहीं होगा तो धन बचाने वाले को पूछना पड़ेगा वो कितना कठिन करके एक एक रुपया को बचा बचा करके वो करते हैं और ऐसा जो एकत्रित एक करके उनके पास जब संपत्ति हो जाती है ना तब पता चलता है वो एक पैसा खर्च करने के लिए दस बार सोचे तो आप सोचेंगे अरे इनके पास इतना पैसा है क्यों नहीं खर्च कर रहे हमारे पास तो काम है हम तो खर्च कर रहे हैं बिना सोचे तो वो खर्च क्योंकि कर, उसको मालूम है वो कैसे कैसे इकट्ठा किया उसको मालूम है इसलिए वो कम खर्च करता है फिर वो ऐसे ही जीवन चलता है मतलब जहां दस पैसा दस रुपया से काम होगा तो वहां वो पांच रुपया में करने का प्रयत्न करेगा ऐसा होता है इसीलिए ये भी ऐसा है एक एक कर्म आप करते करते जाओ अनेक जन्मों सम सिद्ध होकर के फिर फल देगा इसका क्या अर्थ है इसका यही अर्थ है कि आपने पूर्व पूर्व में किया जो श्रवणा दिया है यहां काम आ रहा अब यहां भी देखते हैं ऐसे कोई अधिकारी दिखाई पड़ता है आगे चर्चा करेंगे इसकी तो जो अधिकारी दिखाई पड़ता है उसको श्रवण करते ही सब स्मरण हो जाता उपनिषद सुनते हैं या गीता सुनते हैं या कोई भी शास्त्र सुनते हैं तो उनको जल्दी जल्दी स्मरण होता है और सब प्राप्त जल्दी होता है इसका मतलब उनके ऐसी पूर्व तैयारी जैसा दिखता और उसको भी ऐसा अनुभव होता है कुछ कुछ सुनते हुए लगता है कि मैंने पहले इसको सुना ऐसा लगता है अनुभव होता है अंदर ये हमने कभी कभी ऐसा सुना है ऐसा लगता है और किसी को ऐसा लगता है अरे ये क्या है पता नहीं कुछ भी उसके साथ संबंध नहीं रखता। कितने बार भी कहो वो पकड़ भी नहीं आता इसका मतलब क्या है वो पहले उसकी तैयारी कम है फिर देखना पड़ेगा कि उसकी क्या तैयारी थी क्या संस्कार है उसके पास उस संस्कार के अनुसार उसको जोड़ना पड़ेगा तब काम होता है नहीं तो जो संस्कार के संबंध नहीं है उसको आप दबाते रहो दबाते रहो उसके भी उसके भी एनर्जी का नाश और आपका भी समय बर्बाद उसके भी जीवन बर्बाद हो जाएगा वो गलत रास्ते पे जाना वैसा हो जाएगा वो कुछ कर नहीं पाएंगे उसकी जो क्षमता है उसके अनुसार आगे करना पड़ता है तो ये सब अनेक जन्म सम सिद्धि के सिद्धांत के, के हैं और ये हमारे कर्म सिद्धांत है हिंदू धर्म के मुख्य सिद्धांतों में एक सिद्धांत ये कर्म सिद्धांत है इसलिए ये क्रहता है क्योंकि श्रवण भी एक कर्म ही है जिसका फल नहीं और पूर्व पक्षी ने कहा अभी देखिए पूर्व पक्षी और सिद्धांत में बारीकी डिफरेंस है मतलब बहुत कम डिफरेंस है दोस्तों पूर्व पक्षी जो तो है ना बहुत हमारे साथ चलने वाले ये ऐसे कोई विपक्षी वाले पूर्व पक्षी नहीं है ये वेदांत एकदेशी वाले पूर्व मतलब मानी वेदांत को जानते हैं थोड़ा हल्का फुल्का जानते हैं ऐसे पूर्व पक्षी अभी इनमें जैसे हमारे अंदर भी कई वादियां हैं जैसे वाचस्पति मिश्रा आदि है इस प्रकार की वादियां ऐसे तो पूर्व पूर्व पक्ष ने एक और कहा था कि ये जो यदि ऐसा आप नहीं मानेंगे इस जन्म में किया हुआ श्रवण का फल इस जन्म में प्राप्त नहीं होगा ऐसा मानेंगे तो एक तो, तो इसमें आत्यंतिक प्रतिबंध मानना पड़ेगा ये श्रवण कितना भी करो कोई काम आने वाला नहीं ऐसा मानना पड़ेगा ये प्रतिबंध ही प्रतिबंध है आत्यंतिक प्रतिबंध मानना पड़ेगा आत्यंतिक प्रतिबंध मैंने कभी नहीं हटने वाला प्रतिबंध ऐसा मानना पड़ेगा और या तो फिर कारण पौष्कल्य भाव मानना पड़ेगा कहा कि ये श्रवणादी शोक निवृत्ति के लिए यानी मोक्ष के लिए कारण नहीं है समर्थवान कारण नहीं है ऐसा मानना पड़ेगा कहा उसके विषय में कहते ग्रवणादीना पौष्कल्ये पश्वादीफलचिरादियागवत प्रतिबंध क्षयपेक्षा इह जन्म जन्मा वा विद्योदय फलम कलप्यत न अनेकांतिक विद्या नाम ना इतम यह सिद्धांत में कहा यह मुख्य बात है क्या कह रहे हैं देखिए देखिए श्रवणादि न पौष्ठ लिए भी श्रवणादि अपने आप में साधन दृष्टि से पूर्ण है अपूर्ण नहीं तत्त्वमसि उपदेश जो किया वो तत्वसी उपदेश अभी कभी भी आपको प्राप्त होंगे ये तत्वमसी उपदेश प्राप्त समझ लो आप दस जन्म के बाद में फिर आके श्रवण किया तो कौन सा तत्वमसी उपदेश देगा यही तत्वमसी उदेश दे और यही पुस्तक यहां रहेंगे हमारे लाइब्रेरी में रहेंगे ये सब है ना तो पुस्तक यहां रहेंगे फिर उसको निकालो फिर पढ़ो 10 दिन के बाद भी आइए करना पड़ेगा वो है तो वही है ना वे वो कोई नया तो आएगा नहीं वहां कोई तत्व भी नया आएगा नया आएगा नहीं और पढ़ाने वाले भी कोई नया नहीं, नहीं आएगा वो मतलब इसी प्रकार ही आएगा वो भी क्या करेगा पढ़ाने वाला भी पहले व्याकरण पढ़ेगा न्याय पढ़ेगा शास्त्र पढ़ेगा तैयार करेगा और उसके बाद में आपको पढ़ाएगा सुनाएंगे और आप पढ़ने वाले भी रहेंगे थोड़ा तो डेस्क वगैरह दूसरा हो सकता है क्योंकि ये तो खराब हो जाएगा तो ये दूसरा हो सकता है मकान भी दूसरा हो सकता है लेकिन उपनिषद तो वही रहेगी तो इसका अर्थ क्या है कि कितने समय के बाद भी आए वो वेद तो वही है अहम ब्रह्माष्टी तत्व वही है तत्व वही है उपनिषद वही है और पढ़ना पढ़ाना ये सब वही तरीके से चलेगा तो वो पुष्कल कारण है पूर्ण है वो कारण उसमें कुछ छोड़ना भी न जोड़ना भी है कुछ नहीं करना इसलिए पौष्कल लिए भी पौष्कल कारण पुष्कल कारण है तो आप कहते हैं पुष्कल कारण का अभाव होगा ऐसी बात नहीं फिर पुष्कल कारण होने पर तो होना चाहिए पुष्कलन पूर्ण कारण हो गया तो होना चाहिए बोलते ऐसा होता है देखो एक याग है पशु को प्राप्त करने के लिए याग है पशु आदि फला चित्र आदि यागवत पशु आदि को प्राप्त करने के लिए एक याग है चित्र या जेद पशु का मैसा वाक्य आया चित्रा नाम की एक याग है उस याग को करेंगे तो पशु प्राप्त हो जाएगा ये अर्थसंग्रह में इसके विषय में विचार आया नाम भेद को लेकर के याग भेद करने के विषय में ये उदाहरण दिया था अब क्या है कि पशु आदि के प्राप्ति के लिए आपने चित्रायाग को संपन्न किया चित्रायाग दिया किंतु वहां कोई प्रतिबंध रह हाँ गया आपका कुछ पाप कर्म या कुछ कोई प्रतिबंध रह हाँ गया अब पशु समय प्राप्त नहीं हुआ इसका अर्थ यह है कि इसका अर्थ यह नहीं है कि वह चित्रायाग का फल प्राप्त नहीं होगा तो यजमान कर्म करके चला गया उसको पशु आया नहीं पशु आने के पहले ही चला गया तो फिर उसका पुत्र आएगा तो उसको पशु आए उसको मिले पशु तो मिलेगा लेकिन वो उस समय में नहीं मिला तो बाद में मिलेगा ऐसा होता है इसी प्रकार यहां भी होगा क्योंकि जो यजमान था उसने कर्म तो किया कर्म संपन्न करने के बाद भी उसके पास कुछ प्रतिबंध था वो प्रतिबंध को हटा ना पाए और इसके कारण वो चित्राया आपके फल रूप में नहीं मिला ऐसा होता कभी कभी धन के लिए कोई या या जब करते तब करते अनुष्ठान धनादि प्राप्ति के लिए करते वो तो पूर्वजों ने किया वो करके चले गए उनको तो मिला नहीं वो तो दरिद्र ही रहे और बाद में उनके जब पुत्र आते हैं तो खूब धन आता और उनको पता नहीं चलता थी कहाँ कहाँ से क्या क्या हो रहा है वो कुछ भी करता है वो आ, फल प्राप्त होता ऐसा दिखता तो क्या है वो पूर्वज ने जो करके गया उसका फल इसको मिल रहा ऐसा मिल जाता है क्योंकि वो परंपरा का संबंध होता है इसी प्रकार यहां भी होगा इसमें कोई दोष नहीं ऐसा होता है क्योंकि ये चित्र किया तो पशु यहाँ प्राप्त करने के लिए स्वर्ग में पशु प्राप्त करके क्या करेंगे वहां तो अमृत तो मिलेगा वहां दूध की जरूरत तो है नहीं तो इसीलिए स्वर्ग के लिए पशु की बात नहीं है यही के लिए है तो यही के लिए करने पर भी यहाँ प्राप्त नहीं हुआ प्रतिबंध रहने से आल भी कभी कभी प्राप्त नहीं होता है ऐसा कोई नियम नहीं कि आप करते ही पूरा होते ही वहां फल तैयार खड़ा हो जाएगा ऐसा आवश्यक नहीं है यदि प्रतिबंध है तो फिर विलम्ब होगा उसका फिर प्रतिबंध का क्षय करना पड़ेगा तब तो वो किया जा सकता तो, तो साल में तो तो ऐसा नहीं देखो ऐसा होता है ये जो पिता होता है पिता पुत्र से अलग नहीं होते पुत्र पिता से अलग नहीं होते वो पिता का एक आंशिक जन्म ही पुत्र को माना जाता है तो आयद्रवीय परिषद में यही तो आप पढ़ते तृतीय जन्म दस्य तृतीय जन्म पुत्र रूपेण तृतीय जन्म होता है वो तृतीय जन्म का अर्थ क्या वो जाता नहीं इसीलिए आपका वो जो पिता पुत्र संबंध पिता पिता महा आदि संबंध इसलिए कहते हैं कि वो अत्यंत अलग नहीं होते आंशिक रूप से यहाँ रहता है और उनके दिए हुए उनके किए हुए कर्मों जो अधूरा है उसको यह पूरा करता है पूरा करने पर यह करने वाला कर्म का फल भी उसको प्राप्त होता है, तो होता है। ये तो में। ये कर्म सिद्धांत में हमारे इसमें कर्मकांड में ऐसा नहीं है इसीलिए वो जीव अत्यंत भिन्न नहीं होता वो जो भिन्न मतलब वो आ किया तो यह लोग कार्य और देख के संपत्ति घटा करता है वो तो सामान्य स्पष्ट उदाहरण है संपत्ति इकट्ठा करता है तो पिता क्या सोचता है अरे मेरा काम नहीं आया तो मेरा बेटा का काम आएगा सोचता है ना तो इसका बदल क्या है कोई एक आम का पेड़ लगाता है वो आम का पेड़ बड़े हो गए फल देने में बहुत समय लगेगा लेकिन वो मन से लगाता है ये सोच करके कि मैं नहीं खाऊंगा खा, खा पाऊंगा तो मेरे पुत्र खाएंगे ऐसा सोच करके तो लगाता तो ये सारे काम ऐसे करते इसलिए वो लौकिक फल में ऐसा है पार में ऐसा नहीं मतलब पिता को मिलने वाला स्वर्ग बेटे को मिलेगा ऐसा नहीं होता लौकिक में ऐसा होता वो लौकिक कर्म ये संपत्ति संपत्ति कम कर्म को बोलते हैं और उसका दाय बोलते हैं दाय वो उनके जो दाय होते हैं ये मतलब उनके जो संपत्ति आदि पैतृक संपत्ति होते हैं वो उन्हीं को प्राप्त होता है और उसी के पूरा कर्म के साथ ही प्राप्त होता है और उसी के लिए वो कृतज्ञता ज्ञापन करने के लिए श्राद्ध करता है कि आपने इतने सब कुछ हमको संपत्ति दिया सुख दिया शरीर दिया ये शरीर आप नहीं देते तो हमें क्या होने वाला इस दृष्टि से वो श्राद्ध कर्म करते रहता है ऐसे सब कर्म का सिद्धांत है हाँ ये सब नो ये सब थोड़ा धर्मशास्त्र पढ़ना पड़ता है तब जाकर के ये सब जगह से आपको मालूम होगा तब उपनिषद भी प्रमाण है उसके लिए सभी प्रमाण वेद भी प्रमाण है इस प्रकार कर्म संबंध रहता है तो अब इसके कारण क्या जानना चाहिए कि ये प्रतिबंध क्षय होने से ही काम होगा कुल मिला के क्या अर्थ हुआ इतना ही हुआ कि आप कुछ भी कर्म किया हो कर्मकांड किया हो या आध्यात्मिक साधन किया हो कुछ भी किया हो प्रतिबंध क्षय होने पर आपको फल मिलेगा अब वो प्रतिबंध क्या क्या है आपको पहचानना पड़ेगा और प्रतिबंध क्षय के लिए जो कर्म जो साधन साथ में कर सकते उसके करते जाओ तो आपको फल मिलते जाए कुल मिला यही तात्पर्य है। बहुत सारे कार्य हम करते हैं लेकिन प्रतिबंध के ऊपर ध्यान नहीं देते है ना प्रतिबंध को ठीक करना पड़ता तो इसके लिए थोड़ा बहुत भक्ति साधन करना है भगवान को समर्पित करना है गुरु को नमस्कार करना है जितना हो सके पूरे समर्पण भाव से जो भी पूजा पाठ दान जो भी कर सकते किसी को मदद करना इत्यादि बहुत सारे हैं जो आपके प्रतिबंध को नष्ट करता है साधन के प्रतिबंध को नष्ट करता है वो करते रहना चाहिए तो केवल श्रवण करने मात्र से होगा नहीं श्रवण करने मात्र से श्रवण स्वयं प्रतिबंध को नष्ट नहीं करेगा प्रतिबंध नष्ट करने के लिए कुछ अलग साधन भी चाहिए ऐसा होता है इसलिए दोनों मिला करना पड़ेगा जैसे आप श्रवण करेंगे आपको शरीर स्वस्थ होगा ऐसी बात नहीं है श्रवण और शरीर स्वस्थता में संबंध नहीं साक्षात संबंध नहीं कुछ दूर का संबंध कुछ बता सकते हैं तो आप शरीर अभी अस्वस्थ है तो आप श्रवण करेंगे तो श्रवण भी ठीक से होगा नहीं फिर उसका फल भी नहीं होगा तो शरीर को स्वस्थ करना एक काम हो गया यदि स्वस्थ नहीं है तो प्रतिबंध हो जाएगा होगा कि नहीं होगा तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा उपाय वो उपाय जैसा आप करते हैं प्रतिबंध क्षय करने के लिए तो आपके श्रवण मनन में कोई बाधा ना आए इसके लिए शरीर आदि को जैसा संभालते हैं इसी प्रकार कुछ प्रतिबंध और भी होता है वो प्रतिबंध कुछ दैविक भी होते हैं कुछ कार्मिक भी होता है कुछ परम्परागत होते हैं कुछ स्वगत या अपने से ही जो होता है स्वनर्मित प्रतिबंध भी होता है ऐसे सब प्रतिबंधों को हटाने के लिए भक्ति भाव समर्पण गुरु गुरुसेवा ये इत्यादि जो साधन है ये बहुत अच्छा है ऐसा करेंगे तो प्रतिबंध नष्ट होगा और प्रतिबंधक नहीं आएगा तो आपको आगे हो जाएगा यही कहते हैं कि यह जन्म जन्मांदरेवा जन्मांतरे विद्योदयम फलम कल्प्यता इस जन्म में अथवा जन्मांदर में विद्या से उत्पन्न फल की कल्पना की जाती है अवश्य भावी है न विद्या साधना आना इसलिए विद्या साधन अनिश्चित है ऐसा नहीं कहा जा सकता विद्या साधन निश्चित है उसका फल भी निश्चित है अवश्य मिलेगा इस जन्म में मिलेगा नहीं तो अगले जन्म में मिलेगा कभी ना कभी मिलेगा ही तो ये कर्म सिद्धांत है कर्म सिद्धांत परिणाम सिद्धांत के अंतर्गत है कर्म सिद्धांत परिणाम सिद्धांत के अंतर्गत होने से इसमें परिवर्तन नहीं होता क्योंकि परिणाम तो स्वभाव होता रहता है एक के बाद दूसरे का परिणाम आएगा ये कुछ बना करके तैयार करके आपको दे रहे ऐसी बात नहीं है जब आप कर्म कर्म करने का संकल्प किया संकल्प किया तो संकल्प करने के बाद में संकल्प को क्या कहते हैं इंग्लिश में कुछ डिसोल्व अच्छा तो वो संकल्प करने के बाद में ये निरंतर उसके प्रवृत्ति आरंभ हो जाती है संकल्प के बाद में फिर शरीर काम करना शुरू करता है शरीर के बाद फिर जो है बाहर प्रवृत्ति आरंभ होती है बाहर प्रवृत्ति के बाद में फिर जो साधन आदि संबंध हो जाता है साधन आदि संबंध के बाद फिर वो वापस तैयार हो करके आपके दिमाग में संस्कार रूप में तैयार हो जाता है और संस्कार तैयार होने के बाद में फिर वो संस्कार रह करके समय आने पर उसी से जैसा बीज से अंगूर फूटता है उसी प्रकार उसी से फल फलटेगा वो आ जाता है मतलब एक लगा दिया तो वहीं से आ जाए जैसा बीज डाल दिया तो वो धीरे धीरे बढ़कर के वृक्ष हो जाता है वृक्ष से फल होता है ऐसे होता है ऐसा ही संकल्प करने के बाद में ये क्रम से जन्म में जन्मांदर में कभी भी जैसा होना है वैसा विद्योदय फल होगा इसलिए आप पक्का करिए ये कभी न कभी फल देकर के ही रहेगा ऐसा यहां निश्चय किया गया न अनेका विद्यासाधना नाम निश्चय किया विद्यासाधन अनेक अंत किया ऐसा निश्चय इसकी अभिभाष्य सूत्र दे, देखिए भाई ऐहिगमप्य प्रस्तुत प्रतिबंधे तदर्शना कहते हैं विद्या का जो फल है ना वो आई ही कम अपी ऐसे कहा इस लोग में भी होता इसका मतलब इस लोग में भी होता इसका मतलब ये नहीं हुआ तो दूसरा जन्म में भी हो लोग लोग लोकांतर की यहां बात नहीं है जन्म जन्मांतर की बात तो अलग जन्म में हो तो आई ही कमन इसी लोग में होने वाला इविकम ये भविक नहीं होने पर भी अगले जन्म में भी होगा और इस जन्म में भी होगा वो आपी के द्वारा दोनों गलतियां कब यदि अप्रस्तुत प्रतिबंध यदि प्रतिबंध प्रस्तुत नहीं है यानी प्रतिबंध आकर के खड़ा नहीं हुआ तब तो यहां हो जाएगा प्रतिबंध आकर के खड़ा हो गया तब तो नहीं होगा वो तो बाद में होगा क्योंकि ये जो विद्या का फल है विद्या का फल ना होने में एक ही कारण होता है प्रतिबंध विद्या का फल होने में और कोई निमित्त नहीं होता जो तो जन्म निमित्त नहीं है बाह्य निमित्त कुछ भी नहीं है क्योंकि तो श्रवण आदि का आंतरिक फल है तो बाह्य निमित्त के इतने कोई हिसाब नहीं है किंतु प्रतिबंध नहीं होना चाहिए प्रतिबंध हो गया तो फिर नहीं होगा तो इसलिए कहा आप प्रस्तुत प्रतिबंध प्रस्तुत प्रतिबंध ना रहने की स्थिति में इगल में हो जाएगा तथा तो दर्शनान ऐसा देखा गया वो उदाहरण में भी ऐसा मिलता है और शास्त्र में भी ऐसा कहा स्मृति में भी ऐसा स्मृति में भी ऐसा कहा भाष्य देखिए भाष्यकार कहते हैं सर्वापेक्षा च यज्ञादिश्रुदे अश्वत इत आरभ्य उच्चावजम विद्या साधनम अवधारित कहते हैं अब तक जब हम लोग सर्वापेक्षा च यज्ञादिश्रुदे से आरंभ किया था तृतीय अध्याय चतुर्थपाद के छब्बीसवां सूत्र में वहां से आरंभ किया था अब यहां हम लोग इक्यावनवां सूत्र में तो वहां से आरंभ करके उच्चावचम उच्चावचम है ऊपर नीचे बड़ा छोटा उच्चावचम ऊपर नीचे बड़ा छोटा जो है बहुत सारे विद्या साधनों के बारे में निश्चय किया गया विचार करके निश्चय किया क्या, क्या क्या साधन हो सकता है ऐसा अभी अनाविष्करण भी आ गया अब वो तो निश्चय हो गया तो अब प्रश्न आ गया कि ये विद्या का तत्फलम विद्या सिद्ध्यंती जन्मनि सिद्ध्य उदा कदाचित अमुत्रावी चिंतित अब ये चिंतन किया जाता है कि ये जो विद्या का फल प्राप्त होगा विद्या जो फल देती हुई सिद्ध कराती करती हुई विद्या सिद्ध्यंती ये शस्त्रंत है तो तत्फल विद्या को सिद्ध कराती हुई मतलब अब अभी फल दे रहे हैं दे रही है अब फल देगी तो किम यह जन्मनी सिध्यन्त? क्या इसी जन्म में सिद्ध होगा मतलब इस जन्म में सिद्ध नहीं होगा तो फिर सिद्ध नहीं होगा जैसा वर्षा के लिए उन्होंने एक किया अब वो वर्षा प्राप्त नहीं हो सकी तो फिर उसके लिए तो फिर प्राप्त नहीं होगा ना वो तो स्वर्ग में जाकर के दूर में जाकर के वर्षा क्या प्राप्त करेंगे? वर्षा तो इधर होना चाहिए तो यहां नहीं हुआ तो फिर नहीं होगी क्या उता अथवा कदाचित अमूत्र क्या कदाचित तो अमूत्र दूसरे लोग में भी प्राप्त हो सकता अमूत्र मन जन्म आगे आने वाले जन्म में भी प्राप्त हो सकता है क्या ऐसा चिंतन करते किम दावत प्राप्त इस विचार में आपको क्या लगा बोले यही वही थी पूर्व पक्ष कहता यही होना चाहिए का ये तो कोई लोग -लोगा अंदर प्राप्ति के लिए तो किया नहीं है हमने तो यही जो आत्मा है उसकी प्राप्ति के लिए किया और यही शोक निवृत्ति के लिए किया श्रवण भी यही किया सब कुछ यही किया तो यही तो होना चाहिए किम कारण बोलता है क्या है ऐसा क्यों बोल रहे यही होना चाहिए बोलते श्रवणादि पूर्विका ही विद्या विद्या तो श्रवणादि पूर्वी को होती है न कश्चित अमुत्र में विद्या जायदा मित्र अभिसंधाया श्रवणादिशु प्रवर्त कोई भी ऐसा सोच करके प्रवर्तित नहीं होता है न कस्तित कोई भी अमुत्र में विद्या जायदा अरे परलोक में जाकर के विद्या प्राप्त हो ऐसा करके कोई स्कूल में पढ़ने जाता है क्या स्कूल में पढ़ने जाता है यही विद्या प्राप्त होके यही फल प्राप्त करने के लिए वो अगले जन्म में बाद में जाकर के प्राप्त होगा करके ऐसा उसी के लिए पढ़ाई नहीं करते श्रवण आदि नहीं करते इसलिए यहां होना चाहिए दृष्टफल में आता है श्रवणादि तो नाच कश्चित अमूत्र में विद्या जायताम अमूत्र में विद्या ये कौन सा रूप है ये जायाताम है? हाँ लोक लगा प्रथम पुरुष है क्वेश्चन है जायताम लभताम जिसका हाँ, जायते होता है लट्ट में तो जायता मन हो जाए ऐसा तो अगले जन्म में अगले शरीर में मुझे विद्या हो जाए इत अभिसंध्याया ऐसे मन में रख करके अभिसंधान का अर्थ होता है मन में रखना ये आकूत रखना अंदर अंदर रखना संस्कृत में आपूत भी बोलते हैं आंतरिक भाव रखकर के कोई श्रवणादि में प्रवर्तित नहीं होता है। किसी को भी पूछो नहीं बाद में होने के लिए नहीं हो, अभी होने के लिए बोले जैसा भोजन बनाता है तो अभी करने के लिए अब वो अगले जन्म में भोजन बनाने खाने के लिए अभी थोड़ी बनाता है तो इसलिए यही होने के लिए होता है समान एवध जन्मनी विद्या जन्मा अभिसंध्यावर्तमानो दृश्यते कहते समान जन्म में ही इसी जन्म में सामान्य जन्म नहीं जिस जन्म साधन कर रहे हैं उसी जन्म में ही विद्या जन्म विद्या की उत्पत्ति हो ऐसे अभिसंधान रख के ही लोग इसमें प्रवर्तित होते हैं ऐसा दिखता है इसलिए इसको ऐसा मानना चाहिए यज्ञादि अभी श्रवणादि द्वारण विद्या जनयती प्रमाण जन्म विद्या और जो पूर्व में सर्वापेक्ष यज्ञादि श्रुते ये जो कहा था यज्ञादि भी सहकारी साधन है श्रवणादि के लिए कहा और वो यज्ञादि भी तो यही की जाती यज्ञादि का कर्तव्य यही है इसलिए यज्ञादि ने अभी श्रवणादि द्वारा श्रवणादि द्वार ही फल देगा ये कहना चाहते हैं अब यज्ञ किया है इसी इससे आपको मोक्ष मिलेगा नहीं यज्ञ करने के बाद में अंतकरण शुद्धि हो जाएगी श्रवणादि श्रवणादि के लिए अवसर मिलेगा आगे बोलेंगे आश्चर्य वक्ता आश्चर्य कुचल कि वो बहुत आश्चर्य है कोई ऐसा श्रवण कराता है तो बहुत आश्चर्य है तो यज्ञ आदि करेंगे आपके पुण्य होगा तो अनेक जन्म जन्मार्जित पुण्य के फल से श्रवण करने को मिलेगा पहले सबसे पहली बात बोलते हैं कि यज्ञ आदि सीधा फल देगा ऐसा हम कहा नहीं तो आप तो हम ये कहते हैं कहते ऐसा कहते हैं कि यहाँ यत्न करेंगे आपको अदृष्ट जोर आप पूर्व बाद में फल मिलेगा ऐसा तो कहा नहीं यज्ञ करते हैं उसके फलस्वरूप श्रवण आदि होता है और श्रवणादि के बाद में फल मिले इसलिए यज्ञादि साक्षात साधन नहीं है यह क्रम से साधन है तो यज्ञादि के द्वारा श्रवणादि द्वारे नहीं श्रवणादि श्रवण मनल निर्ध्यासन करने के लिए जो जो प्रतिबंध है उसको हटाने के लिए जो जो साधन है वो करना पड़ेगा वो श्रवणादि से अतिरिक्त साधन उसके लिए हम शांति पाठ करते हैं शांति पाठ क्यों करते हैं वो सहना वो सहनो कहते हैं क्योंकि आचार्य के भी तबीयत ठीक रहे हमारे भी तबीयत ठीक रहे आप दोनों स्वस्थ रहे तभी तो श्रवण होगा ये प्रार्थना करते ये प्रार्थना जो है ना शिष्य लोग करते हैं क्योंकि शिष्य लोगों को श्रवण करने की आवश्यकता है आचार्यों को नहीं है आचार्य तो शिष्यों के ऊपर श्रवण करा रहे हैं करुणा से तो इसीलिए शिष्य प्रार्थना करते ऐसा हमारे ठीक रहे सब कुछ ठीक रहे तो आप या ममांगानी मेरे सारे अंग पुष्ट रहे स्वस्थ रहे ऐसे ऐसे सारे शांति मंदिर में यही प्रार्थना तो ये शांति मंदिर इसलिए करते हैं ऐसे विघ्नों को दूर करने के लिए बाधाओं को दूर करने के लिए करते हैं ऐसा ही ये भी है इसलिए श्रवणादि के बिना प्राप्त नहीं होता और श्रवणादि जन्य जो प्रमाण ज्ञान है उसी से विद्या प्राप्त होती है तस्मात यह एक विद्या जन्म तस्मात आई ही विद्या जन्म इसीलिए विद्या का जन्म लोक में होने वाला ही है ऐसा मानना ही उचित होगा और नहीं तो नहीं होगा ये नहीं इधर नहीं हुआ तो नहीं हुआ मानना पड़ेगा पिछले पृष्ठ में टीका है न्याय निर्णय टीका न्याय निर्णय में देखिए श्रवणादि सामग्री प्रतिबंध शून्य विशिष्टधी प्रसव भूमि रित्य इतक्ता इतरत्र पादादि संकृति पादादि संकृति श्रवणादि सामग्री प्रतिबंध शून्य होकर के विशिष्ट ज्ञान को उत्पन्न करने में साधन बनेगा आधार बनेगा ऐसा ही यहां कहा जा रहा तो अभी क्या हुआ एक तो श्रवणादि के पहले या श्रवणादि के सहकारी साधन के रूप में यज्ञादि चाहिए ठीक है इतना भी सहकारी साधन चाहिए अंतकरण शुद्धि के लिए इत्यादि पहले कहा सर्वापेक्षा श्रदेह आश्रम कर्माधिकरण में भी, भी यह कहा सब करना चाहिए अब उसके बाद अब क्या एक और जुड़ गया तो इतना भी सहकारी होता हुआ और उसके बाद आप श्रवण करेंगे तो श्रवण में प्रतिबंध ना आने के लिए श्रवण फल में प्रतिबंध न आने के लिए प्रतिबंध निवारक भी कुछ करते रहना पड़े प्रतिबंध निवारण के लिए जो कहा वो भी करना पड़ेगा ये दोनों होगा प्रतिबंध का निवारण भी हो और यज्ञादि सहाय अंधकरण शुद्धि हो ये दोनों हो। ये अंधकरण शुद्धि का साधन अलग है और प्रतिबंध निवारक साधन अलग है दोनों अंधकरण शुद्धि करेगा लेकिन प्रतिबंध का निवारण करे अंतकरण अशुद्धि भी एक प्रतिबंध ही है उसके साथ अन्य भी प्रतिबंध आता है क्योंकि अभी शरीर आदि के रोग आदि इत्यादि प्रतिबंध है तो ये बहुत सारे प्रतिबंध होते हैं ये शरीर में होने वाले मन में होने वाले और बाहर अन्य विक्षेपों के द्वारा होने वाले प्रतिबंध होते हैं उन प्रतिबंधों को हटाने के लिए भी जब तब उपासना पूजा पाठ इत्यादि जो भी साधन है मंत्र पाठ सूत्र पाठ इत्यादि जब बताया और गुरुसेवा गुरु नमस्कार गुरु देव नमस्कार आदि आदि बहुत सारे हैं ऐसा प्रतिबंध हटाएंगे क्योंकि आप मुखा और कोई फल नहीं चाहता तो यह भी साथ में जोड़ना पड़ेगा ये ये ही यहां विषय पूर्व कहता है श्रवणादि विद्या उपाय है तो नियमा सिद्धि कहता है यह श्रवणादियों का कोई भरोसा नहीं श्रवणादि जो है ना कभी फल देता है कभी नहीं देता है इस लोग में दिया है तो दिया नहीं दिया तो नहीं दिया और वो हो गया बस इसका कोई ठिकाना नहीं है ये पूर्व का अभिप्राय है सिद्धांत में कहते हैं प्रतिबंध अभाव अपेक्षाया तेषा तन सिद्धांत कहते हैं कि ये सिद्धांत में यह है कि प्रतिबंध अभाव अपेक्षा याद नियम तो का अभाव हो जाए प्रतिबंध ना रहे तब तो नियम से वो फल देगा ये एक लगा दिया इसमें क्लॉस लगा दिया कि नियम से फल अवश्य देगा किंतु क्लॉस क्या है कि प्रतिबंध का अभाव रहने से तो उसका मतलब क्या आप श्रवण किया फल प्राप्त नहीं हुआ तो क्या चिंता करो कि ये प्रतिबंध कुछ न कुछ है ढूंढो कि कौन सा प्रतिबंध के कारण मुझे ये नहीं हो रहा अब सुबह चार बजे उठना है बोलते तो, तो उड़ना उठता नहीं नहीं उड़ रहा है कई लोग बोलते हैं अरे उठ जाते हैं फिर सो जाते फिर उठ जाते हैं सो जाते हैं इसका मतलब वो उससे कोई और कोई किसी से संबंध नहीं वो प्रतिबंधक है वो तो आप पता लगा वो प्रतिबंधक क्या है क्यों ऐसा हो रहा है कि सुबह उठने पर ऐसा क्यों हो रहा है वो कारण क्या है कि रात का जो खाना भोजन किया उसका वो हो सकता है उसका तमस हो सकता है शरीर में कुछ हो सकता है या कुछ भी हो सकता है कारण तो आप विलंब से सोया हो सकता है नींद पूरी नहीं हुई ये भी हो सकता है तो ये सारा कारण ढूंढना पड़ेगा वो आप श्रवण कर लेंगे वो कारण में पता नहीं चलेगा श्रवण करने और इसके साथ उसका संबंध नहीं है वो प्रतिबंधक को श्रवण नहीं हटाएगा वो और कोई रास्ते से हटाना पड़ेगा उसको ऐसा ऐसा बहुत सारे प्रतिबंधक आता है तो इसलिए तर नियम सिद्धि ये कहा एक तो लगा करके बोला कि प्रतिबंधा अभाव में श्रवणादि का फल होना नियमित है अच्छा नियमित बोले तो पक्का होगा लेकिन प्रतिबंध न रहेगा तो ये तो मैं बार बार बोल रहा हूँ वो नहीं होगा प्रतिबंधक क्षय का क्योंकि श्रवणादि में कहीं भी प्रतिबंधक क्षय होगा ऐसा कहा नहीं शास्त्र प्रमाण नहीं है क्योंकि श्रवणादि आदि करने पर तत्व ज्ञान होगा कहा सिर्फ प्रतिबंधक क्षय के लिए तो साधन ज्ञानी करना पड़ेगा ऐसा शास्त्र कहते हैं हाँ श्रवण आदि के साथ अन्य साधन करना पड़ेगा इसीलिए जो नित्य कर्म हम करते हैं जो पूजा नमस्कार इत्यादि अभी कई बार बोला वो जो जितने भी साधन हैं वो सब प्रतिबंधक क्षय में आता है तो प्रतिबंधक क्षय भी रहे तब श्रवण करे तब आप किसी को भी देखो जिसको भी ऐसे प्राप्त हुआ तो उसी से ही प्राप्त हुआ तो सुनते रहेंगे तब होगा ऐसा बात नहीं उसी के साथ साधन भी चाहिए प्रतिबंधक क्षय कर दूसरा साधन मत करो कोई बात नहीं लेकिन प्रतिबंधक क्षय के लिए जो साधन आपको करना है वो तो करना ही है फिर श्रवण करो वो है। आँ आँ तो बनो आप बताएंगे प्रतिबंध तो आपको खुद को ही पता रहता है बहुत सारे हमारे क्या प्रतिबंधक है ये हमें पता रहता है कि ये हम ऐसा कर रहे हैं ऐसे सब हो रहा है इसके ये को हो रहा है मेरा ये कम ऐसा वो प्रतिबंधक का पूरा एक सामान्य रूप बता सकते हैं कि ऐसा ऐसा प्रतिबंध अभी मैंने दो तीन बार बता दिया ये ऐसा प्रतिबंध होता हाँ वो तो प्रतिबंध क्षय वहां भी बताया हर जगह है हर जगह बताया है लेकिन ये सब रहता है कुछ जन्म जाद प्रतिबंध रहते हैं ऐसे भी प्रतिबंध होता है कुछ कर्म जाद प्रतिबंध रहते हैं, कुछ मैंने जैसा कहा तक अपने से ही बना हुआ प्रतिबंधक रहते हैं कोई आप झंझट में फंस गया तो वो प्रतिबंधक होता है फिर बाह्य निमित्त से कुछ प्रतिबंध आता है ऐसे प्रतिबंध कई प्रकार से आते हैं लेकिन उन सबके क्षय के लिए आपको ही साधन करना पड़ेगा ये करना पड़ेगा तो वो साधन में ये सब आता है जैसे आप कर्म करते हैं नित्य कर्म करते हैं पूजा नमस्कार इत्यादि करते हैं समर्पण करते हैं क्योंकि भगवत समर्पण ही माया मेदाम चरण दीदे ना भगवान ने कहा तो यदि मैं मेरे शरण में आ जाते हैं तो उनसे माया को मैं दूर करता हूं माया मतलब ये प्रतिबंध के अंतर्गत सब आ जाता है तो ऐसे भी आता है और कभी कभी मानसिक प्रतिबंधक मन में गलत विचार हो जाना बहुत साल सब करने के बाद भी मन बिगड़ जाता है क्या मतलब वो साधन नहीं किया जब अब और ये सब करना कब है कि जब आप सब कुछ ठीक है आपको तब करना है क्योंकि सब कुछ ठीक है मतलब आपका पुण्य ठीक है और अभी अनुभव हो रहा है, मतलब आपको रहने के स्थान मिल गया खाने को अच्छा जो है पनीर सब्जी सब बढ़िया मिल रहा है तो खाना मिल रहा और उसके बाद जो है कपड़े मिल रहे हैं और आवश्यक जो है जो कुछ आवश्यक सब कुछ मिल रहा तो ये समझो कि आपका पुण्य अच्छा काम कर रहा है अभी मौका पूरा है आपके पास तो ये जब मौका रहते हुए सब कुछ स्थिति ठीक है तब आप प्रतिबंधक निवारक साधन जो कर सकते सब करना ऐसा कि नहीं बिगड़ेंगे तब देखेंगे ऐसा नहीं जो बिगड़ते वक्त तो सारा जो पुण्य खत्म हो जाएगा तो फिर कोई देशना देने वाला भी नहीं रहेगा कोई सब्जी देने वाला भी नहीं रहेगा कोई कमरे से भी बाहर कर देंगे ऐसा होता है ऐसा हुआ है हम लोगों को भी ऐसा अनुभव बाहर कर दिया बोले कि अब जाओ जो बोलते ऐसे बोल देंगे पुण्य होगा फिर नहीं होगा तो इसीलिए पुण्य रहते समय सब कुछ स्वस्थ है तब अच्छे से अच्छे साधन करने का प्रयत्न करना तब क्या है वो उसके वो बराबर बना रहे उसकी वृद्धि हो होगी अभिवृद्धि होगी इसीलिए पुण्य को खा करके खत्म नहीं करना जैसा बैंक में डिपॉजिट सारा खा करके खत्म कर दिया तो फिर बाद में कंगाल हो जाएंगे ऐसा तो नहीं करना चाहिए तो जब आपके पास धन है सब अभिवृद्धि के लिए सोचना चाहिए तब उस धन को आप इन्वेस्ट करो अच्छा जो है उसका प्रयोजन ढूंढो कहीं और कुछ काम करो तो आगे और फल मिलेगा ना तो सारा खा के खत्म कर दिया तो नहीं होगा यही ध्यान रखना पड़ेगा ऐसे सब सुविधा मिल रहा है उसका मतलब ये हमेशा मिलता रहेगा नहीं हाँ जब भी जिस अभी कमरा मिला ठीक है बाद में बाहर कर सकता है तो ऐसे तो इसलिए जब मिला हुआ है तो साधन अच्छा करो तो प्रतिबंधक का कर क्षय करो को, कोई गारंटी नहीं कौन कौन देने वाला कौन लेने वाला क्या बताया तो इसलिए कोई गारंटी नहीं तो ये ये कहता है इसीलिए यह प्रतिबंध का अपेक्षा वो विलंब होता है प्रतिबंधक निवारण होने पर नियम से उसका फल प्राप्त होगा यह सिद्धांत करना चाहते हैं आगे टीका देखिए नीचे पंक्ति में चित्रादि अमुत्राभिधि हेदुत्व श्रवणादे सियाद ये चित्रादि याग होता है चित्रायाद वशुगा महा इत्यादि में ये चित्रायाग को चित्रा इसलिए नाम दिया कि इस याग में अनेक विचित्र द्रव्य रहते जैसे पाया, घृद धाना तंडुल ये अलग अलग द्रव्य रहते ये अलग अलग द्रव्य रहने के कारण इसको चित्रायाग कहा विचित्र द्रव्य होने के कारण तो ऐसा चित्रायाग है इसका फल पशु प्राप्ति है तो इस लोग में नहीं हुआ तो अमुत्र लोग में हो जाएगा बाद में हो जाएगा ऐसे श्रवणादि का होगा तो कहते ऐसी बात नहीं है वो पूर्व पक्षी है वो कहता ऐसा नहीं होगा श्रवणादि में ऐसा नहीं क्योंकि ये श्रवणादि के इधर के लिए किया है इधर के लिए किया तो इधर ही फल होना चाहिए तो आगे जाके क्यों होगा हो? कदम पर ही तेसु प्रवृत्ति रीति आशंका फिर ये ऐसा नहीं होता है तो फिर इसी में लोग प्रवृत्त क्यों होता है प्रवृत्त नहीं होना चाहिए क्योंकि फल होने की कोई गारंटी नहीं क्योंकि जो भी इस प्रकार प्रवृत्त होते हैं ना इसी जन्म में प्राप्त करने की इच्छा से प्रवृत्त होते हैं तो नहीं होता है तो उदास हो जाता है वो उदास हो जाता है तो श्रवणादीना चक्षुरादिवी साधनवाद कालांदरीय कुंभ उपल्भा चक्षीलनाभाव जन्मांतरीय विद्याये श्रवणादिशु प्रवृत्ति आयोगात कहते हैं कि कोई आंग खोलता चक्षु खोलता चक्षु किसके लिए खोला वो सामने जो है वो देखने के लिए ऐसा चक्षु खोलने के बाद में आप कहेंगे नहीं नहीं वो चक्षु अभी खोला ठीक है लेकिन वो दिखाई पड़ेगा कल और परसों या अगले दिन में ऐसा बोले तो कोई मानेगा क्या तो चक्षु खोल दिया इसका मतलब वो कालांतरीय कालांतरीय में हो, होने वाले घर को देखने के लिए अभी कोई चक्षु खोलता है क्या चक्षु खोला अभी घर <laughs> देखने के लिए सामने जो घड़ है उसको देखने के लिए चक्षु को खोलता है अब शब्द जो है कान खोल के रखा है ओ, कल शब्द सुझाई पड़ेगा ऐसा करके नहीं करता है तो जो साधन साक्षात करते हैं वो साक्षात फल के लिए करता अब आप कह रहे हैं श्रवण आदि अब करो और श्रवण आदि का फल होगा बाद में ये क्या बात है इसका मतलब हम अभी जो श्रवण किया उसने श्रवण करने का अर्थ क्या है अर्थ समझ में आ जाना तो आज श्रवण किया अर्थ समझ में आएगा बाद में ऐसा नहीं होता है। ये ठीक नहीं ऐसा कहना ठीक नहीं है ये तो मंदव उद्योग की बात हो गई तो श्रवण करते रहते तो समझ में नहीं आता ऐसा नहीं होता है कि जैसे चक्षु खोलते हैं कोई श्रवणादि नाम चक्षुरादिव धी साधनत्व श्रवणादि जो है ना चक्षुरादि के समान बुद्धि का साधन है मतलब ज्ञान का साधन है वो तुरंत होना जाना चाहिए कालांदरीय कुंभ उपलम्बाया ये कहते हैं कि कालांदरीय में स्थित कुंभ को प्राप्त करने के लिए चक्षुरनाभा कोई इस समय चक्षु को नहीं खोलता अभी बाद में दिखाई पड़ेगा ऐसा करके अभी दिखाई पड़ेगा ऐसा करके सोचा जन्मांतरीय विद्या ये श्रवणादि प्रवृत्ति आयोग इसलिए जन्मांतरीय विद्या के लिए श्रवणादि में प्रवृत्ति नहीं करता है कोई कोई बुद्धिमान नहीं करेगा उपलब्ध्य संसार दुख निवृत विद्या साधना आदानात और उपलभ्यमान ये जो संसार है जो संसार सामने है इस संसार की अभी यही निवृत्ति होनी चाहिए अब बाद में निवृत्ति होने की बात क्यों कह रहे तब तक इंतजार करेगा इसलिए ये कारियर आदि के समान इस जन्म में फल देने वाला होना चाहिए नहीं दिया तो व्यर्थ ही है तो यज्ञादी नाम जन्मांतरीय फलाना विविधिशा वाक्यवाचन्दर जन्म तो पहले कहा था यज्ञादी नाम यज्ञादी जो है यज्ञा ब्राह्मण विविधिशं ये कहा था तो ये विविदिशा वाक्य में यज्ञादि को जोड़ करके कहा तो यज्ञादि करने पर यज्ञादि का स्वभाव ये है कि कभी इधर फल देता है कभी उधर फल देता है तो इसी प्रकार वो बाद में फल देगा बोलते देखो उसमें इसमें अंदर है ये यज्ञादि जो है ना यज्ञादि श्रवणादि के सहकारी साधन यज्ञादि से श्रवणादि का फल नहीं मिलेगा ऐसा नहीं सोचना है कि यज्ञ करेंगे और श्रवण का फल मिलेगा ऐसा नहीं मिलेगा श्रवणादि के लिए तो श्रवणादि करना पड़ेगा उस श्रवणादि को पुष्ट करने के लिए उसको परिभोषित करने के लिए यज्ञादि सहकारी साधन उसकी अपेक्षा है क्रम से अपेक्षा है इसीलिए यज्ञादि के समान श्रवणादि नहीं है ऐसा पूर्व पक्ष करना चाहते यज्ञादि तो इस पर इधर भी देता है कभी कभी उधर भी देता है लेकिन श्रवणादि का ऐसा नहीं श्रवणादि का तो इधर ही होना चाहिए यदि नहीं हुआ तो उधर की बात नहीं उधर के लिए हम इंतजार नहीं कर सकते ऐसा पूर्व पक्ष का अभिप्राय था ये देखो पूर्व पक्ष भी कितना सा विचार करता है पूरा सेंसिबल विचार करता है तो ये बात तो सही है ऐसे में अब श्रवण यहां किया अब बाद में इंतजार करने का क्या क्यों क्या मतलब है और आपका जो श्रवण का फल है वो तो ब्रह्म है ब्रह्म तो कोई बाद में आने वाला तो है नहीं ब्रह्म तो सर्वत्र है ऐसे ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए आप श्रवण कर रहे हैं और उसके बाद वो प्राप्त नहीं हो रहा इसका क्या मतलब ऐसा तो नहीं होना चाहिए जैसा धान आदि जो चावल आदि पकाने के लिए हम डालते हैं तो हमें पता है चावल अभी पका नहीं है पानी में डालेंगे उबलेगा दवा हाथ में पकेगा तो उसके लिए समय का इंतजार हम करते हैं कारण क्या है वो पक् होकर के आने में टाइम लगेगा हमें पता है अपक्को में पक्को हो जाने के लिए लेकिन ब्रह्म तो ऐसा है नहीं ब्रह्म तो पहले से ही पूरा पक्का हुआ है वो कोई पका मतलब अभी पकाने की जरूरत नहीं बनाने की जरूरत नहीं तैयार है तो तैयार है और सर्वत्र है ऐसा नहीं कि वो कहीं है कहीं नहीं है ऐसा भी नहीं सर्वत्र है समकाल है सब क्या तैयार है तो ऐसे जो सिद्ध ब्रह्म है सर्वदा स्थित ब्रह्म है ऐसे ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए हम श्रवण करते हैं या मोक्ष को प्राप्त करने के लिए श्रवण करते हैं इसके लिए फिर इंतजार कराना ठीक नहीं जैसा श्रवण किया काम हो गया फिर फल दे देना चाहिए सब होना फल प्राप्त होना चाहिए ये पूर्व पक्ष का अभिप्राय है तेषा धी शुद्धिया आप कहते हैं ये यज्ञादि जो है ना सहकारी साधन में आपको समझाया पहले बुद्धिशुद्धि के द्वारा श्रवणादि घटकत्व श्रवणादि का एक घटक बनता है अंश बनता है अंग बनता है तो घटितेषु तेषु जब यज्ञादि घटित तो हो जाएंगे मतलब यज्ञादि को संपन्न करेंगे धीया अवश्यम भाव्यम आयम इसलिए बुद्धि के द्वारा वो श्रवणादि की प्राप्ति इस लोग में अवश्य हो जाना चाहिए यदि श्रवणादि के पूर्व में यज्ञादि साधन जो भी कहा यज्ञन दान एन तवसा नाशक जो कहा है उसको उन्होंने संपन्न किया और तदनंतर श्रवण किया तो फिर तो फल तो होना चाहिए अब श्रवण करने के बाद इंतजार कर रहे की कोई आवश्यकता कहा कि कार्य आदि के समान इसको फल देना चाहिए पूर्व का अभिप्राय विस्तार से बताएं एवं प्राप्ते बदाम अब इस प्रकार प्राप्त होने पर हम इसका उत्तर देते अब देखिए सिद्धांत क्या समाधान देंगे टीका में देखिए श्रवणादिशु कृदेश न चेत अत्री सिया समझ लो आपने श्रवणादि पूरा संपन्न किया पहले तो यदि यज्ञादि के द्वारा प्राप्त होने वाला जो फल है वो फल प्राप्त किए बिना आप श्रवणादि में प्रवृत्त हुए अथवा वैराग्य क्या आ जाना चाहिए जैसा बोला व्यथा या भुषाचरियन चरणी वैराग्य तो आ जाना चाहिए तो ये हुआ नहीं है और आप श्रवण किया नहीं हुआ कुछ पता नहीं चलेगा उसको तो यदि श्रवण यज्ञादि किया कृत उपास्थी है अथवा यज्ञेन दानेन दान किया अनाशकेन तपस किया ये इनमें से कोई साधन किया यदि ये वी सब होने के बाद यदि उनको पुत्रेश्तेषणा लोकेश से वित्थान हो गया संस्त हो गया तो ये कोई भी स्थिति प्राप्त होनी चाहिए श्रवण के पहले तब आप श्रवण करेंगे तो श्रवण श्रवण का काम कर सकता इसके पहले श्रवण करेंगे तो वो काम नहीं कर सकता ये तो क्रम है इसलिए बोलते हैं कि श्रवणादिशु कृदेश् अभी न चेत धी ही स्रवणादि करने पर भी यदि कदाचित आपको ज्ञान नहीं होता है तो तो क्या समझना है तेजाम अदद उपायता इति प्राप्त तब तो ये तो उपाय है ही नहीं सब कुछ है हमने श्रवण किया तो भी फल प्राप्त नहीं वो जो पूर्व में जो कहा हुआ वो नहीं है तो कोई बात नहीं मतलब अंग साधन नहीं किया तो आपको फल प्राप्त नहीं होगा किंतु यज्ञ आदि किया करने के बाद है यज्ञ दान तप आदि किया या वैराग्य आदि जो भी है सब प्राप्त हो गया प्राप्त होने के बाद में उसने श्रवण किया फिर भी श्रवण का फल प्राप्त नहीं होता तो इसका अर्थ क्या हुआ वो ही नहीं श्रवण का फल होता ही नहीं हो ऐसे प्राप्त हो गया तो अनियमा अनियम धी साधन सिद्धांत तब जो है ना पूर्व पक्षी ने उदाहरण दिया था कारिरी का और सिद्धांत जो है चित्रायाग का चित्रायाग का कर रहे हैं। तो ये अनियत फला वाला होता है चित्राया अनियत फल माने इस जन्म में भी ले सकता दे सकता है और दूसरे जन्म में भी ले सकता बाद में भी जैसा आपने कहा पशु तो अभी भी मिल सकता है उसको मिल सकता है कभी आगे भी मिल सकता है ारीिरी के समान नहीं कारिरी तो वर्षा तो ये हो गया तो हो गया ये नहीं हुआ तो फिर वर्षा का कोई काम नहीं है ना ऐसा नहीं है ये इस जन्म में नहीं मिला तो दूसरे जन्म में मिलेगा इस समय नहीं मिला तो दूसरे को दूसरा समय में मिलेगा ऐसा करके भी साधन यहाँ हो सकता है ऐसा श्रवण की स्थिति है कहा एवं प्राप्त अम विद्या जन्म भवती असधि प्रस्तुत प्रतिबंध ये वाक्य बिल्कुल स्मरण लग्न योग्य अवश्य ही इस जन्म में श्रवणादि का फल होगा यदि कोई प्रतिबंध प्रस्तुत नहीं है तो माने ये क्रॉस लगा करके वाक्य बनाया ये क्या कह रहे हैं पहले आहिगम विद्या जन्म भवती ये कहा यह तो वाक्य हो गया तो उसमें एक क्रॉस लगाया क्या है असभी प्रस्तुत प्रतिबंध कि प्रतिबंध प्रस्तुत नहीं हुआ तो तो मतलब क्या हुआ कि आप श्रवण तो करेंगे तो फल नहीं मिला तो हम यही क्रॉस लगाएंगे बोले गे प्रतिबंध प्रस्तुत प्रतिबंध है आपको कोई प्रतिबंध है प्रतिबंध ढूंढो क्या है उसको ठीक करो तो हो जाएगा और ऐसा होता भी है प्रतिबंध आपको मालूम हो गया प्रतिबंध को निवारण करने के बाद फल होता कहीं भी होता है ऐसा तो यहां भी ऐसे होगा यह न भाष्यकार कहते हैं इसका तात्पर्य यह होता है क्या प्रक्रांत विद्या साधन से कचिद प्रतिबंधों न क्रियत जब प्रक्रांत हुआ विद्या साधन प्रक्रांत मनस आरंभ हो गया hmm. आरंभ कर दिया और आरंभ करने के बाद में ये विदा में है ना यद्य कौंतेय पुरुष सेपश्चिता इंद्रियाणि इंद्रिया द्वितीय अध्याय का यददोप यह भी कौंत्य पुरुष से विपश्चिता इंद्रिया प्रमाधी हरंति प्रसव मन तो ये प्रमाद वो बलवान जो इंद्रिय है वो आपको खींच करके रखेगा तो मतलब तो वहां क्या प्रयत्न कर रहे हैं यददोप तो यह भी कौंत वो यत्न बहुत कर रहा है ये यत्न करते करते जा रहा है बहुत जोर से यत्न कर रहा है सब कुछ कर रहा है, लेकिन इंद्रियाणि प्रमाधिनी हरंदी प्रसव मन वो जो बलवान इंद्रिया है प्रतिबंध करता है और मन को इधर उधर खींचता है ये बिचारा बहुत परेशान हो जाता है वो इधर खींच रहा है उधर खींच रहा है तो यह तो प्रतिबंध हो गया तो इसीलिए प्रयत्न करता हुआ भी ऐसा हो सकता है ये बोलना चाहते हैं तो प्रक्रांत हो गया क्या विद्या साधन करने के लिए प्रक्रांत हो गया तो प्रक्रांत से विद्या साधन से कश्चित प्रतिबंधों न करिए जब कोई प्रतिबंध नहीं किया जाता है तब उपस्थित विभागे न वो प्रतिबंध कौन करेगा ये ध्यान दे दो क्या है अब ये सारे साधन के रहस्य भाष्यकार यहां बताएंगे अब ये आगे का पूरा प्रकरण ऐसा है कि क्या हमारे ज्ञान साधन में वेदांत में कैसे कैसे साधन होता है उसमें क्या क्या रहस्य होता है क्या क्या उसको ठीक करने का उपाय क्या है सारा यहां मालूम होता अब ये आप जो बोला है ना ये प्रतिबंध प्रतिबंध ये कहां से आया प्रतिबंध कौन किया है प्रतिबंध हम तो कोई प्रतिबंध चाहते नहीं तो कहते हैं देखो ये प्रतिबंध ऐसा आया होगा उपस्थित विपाके न कर्मांतरे कोई अलग कर्म था एक कर्म तो आपको श्रवण करने के लिए अनुकूल वातावरण बता रहे हैं दे रहे हैं जैसा अभी हमने कहा खाने पीने रहने की व्यवस्था सब हो रहा है सब दे रहे हैं वो एक अच्छा कर्म है वो काम कर रहा है वो प्रारंभ से काम करते हुए सब कुछ आपको उपस्थित करा रहा ठीक है तब ये उसके विपरीत एक शत्रु बैठा हुआ था दूसरा कर्म वो जैसा जैसा वो करने लगता है उसको जाकर के ये डिस्टर्ब करता रहता और ये हम मदद तो एक तरफ मिल रहा है लेकिन दूसरी तरफ वो वो कोई कर्मांतर है यानी इसके विपरीत दिखने वाले कोई कर्म है वो भी प्रारब्ध के ही है कर्म है कर्मांतर है वो कर्मांतर आकर के उपस्थिति विवाह कर देता है वो प्रतिबंध खिला देता है मन को इधर उधर खिला देता है मन इधर उधर चंचल हो जाएगा वो तो प्रतिबंध आने पर चंचल होता ही है वो इधर उधर कर देगा फिर कुछ भी करेगा बाद में कभी कभी ऐसा भी हो जाता है अरे ये क्या किया हमने ये सत गलत क्या हो ऐसे करके वो ज्यादा प्रतिबंधक बलगवान से भाग जाता है और कोई कोई गुरु से भी झगड़ा करके भागता बोलता हैं क्या ये सब क्या क्या नहीं ठीक नहीं है गुरु भी ठीक नहीं है स्वयं ठीक नहीं है ऐसा बोलेगा नहीं वो गुरुजी ठीक नहीं है और शास्त्र ठीक नहीं है ये ठीक नहीं है सब ठीक नहीं ऐसे करके जाएगा समझ लो उसका कोई प्रतिबंध करना बलवान काम करना ऐसे करके सब कुछ सुविधा मिलने पर भी वो ऐसा जाता है खिंच करके ले जाता है अब दुल्ल वो एक जो है कारण बोल देता कारण कुछ ना कुछ आएगा इसीलिए उपस्थित विपाक ये फल दे रहा है वो भी फल दे रहा है क्योंकि वो कर्म को भी फल देना है वो कम फल देगा जब आप करेंगे तो फल देगा आप चुपचाप बैठेंगे तो फल नहीं देगा समझ लो आप खा रहे पी रहे सो रहे पक्का है आपको कोई प्रतिबंध नहीं आरोप प्रतिबंध आप कर ही नहीं, नहीं तो हाँ, रहे <laughs> तो खा पी में सो जाओ आप कोई साधन नहीं कर रहे हैं आप कोई श्रवण नहीं कर रहे अब सुबह उठने की आवश्यकता कुछ नहीं करना खाली खाओ सो जाओ तो आपको कोई प्रतिबंध नहीं आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा सब कुछ ठीक ठाक रहेगा क्यों कोई कुछ कर ही नहीं रहा ना, ना तो प्रतिबंधक काम कैसे करेगा प्रतिबंधक काम करने के लिए तब आएगा जब आप उसी में प्रवृत्त होंगे तो जब आप चलने लगेंगे तभी तो घुटने में दर्द आएगा अब बैठा इधर सब कुछ ठीक है तो घुटने में दर्द घाल से आएगा तो नहीं आएगा ना तो जब करेंगे तब आता है तो प्रतिबंधक का काम ही वही है करते समय करना इसलिए बोला कि प्रक्रांत है वो विद्या साधन करना चाहता है जाकर के श्रवण मनन करने के लिए सोचता तब आके प्रतिबंधक कई लोग ऐसे बोलते हैं हम तो कुछ करने के लिए सोचते हैं तो ऐसा हो जाता है अरे प्रतिबंधक तो तभी आएगा ना जब करेंगे तब आएगा और नहीं करेंगे तो कैसे आएगा उसको चार्ज नहीं मिलता तो करते समय आएगा इसीलिए ये यद कर रहा है, यतन करते समय मन चंचल होगा जब आप चुपचाप बैठे ना मन चंचल नहीं है ध्यान करने के लिए बैठो तो मन चंचल हो जाता अब सोचता है अरे अभी तक तो ठीक था अब ध्यान करने के लिए बैठे मन क्यों चंचल हो जाए ऐसा होता जब वो तब तक नहीं होता क्यों वो जो कर्म है ना उसको ध्यान में डिस्टर्ब करना वे आपको वो आप चुपचाप बैठे समय डिस्टर्ब करने की इच्छा रही है उसकी उसका तो फल यह है कि आप जब जब ध्यान करने बैठेंगे तब तब डिस्टर्ब करने के लिए वो आगे बैठा हुआ है उसका प्रतिबंधक काम वही करना तो वही तो होगा जैसा आप खाना नहीं खाएंगे तो आपका पेट खराब नहीं होगा तब सबे ठीक है तो जब खाना खाएंगे तो खराब होगा तो उसका काम वही है ना जब खाना खाते समय पेट खराब करना आपको दुख पहुंचाना उसका काम है तो वो कर्म वही करता क्योंकि कोई भी कर्म को प्रवृत्त होने के लिए निमित्त चाहिए अब निमित्त से होता है एक कर्म फल दे रहा है दूसरे कर्म उसको बाधा डाल रहा है तो फल देते समय बाधा डालेगा ये दोनों साथ में चलता है इसीलिए ऐसा कोई कर्म आपके है उपस्थित विभाग कर्मांदर कोई आएगा आकर के आपको डिस्टर्ब करेगा ऐसा होता है तो इसके लिए कुछ तो साधन करना वो ना रहेंगे तो हो जाएगा तदा यह विद्या उत्पत्ति इसलिए कहते हैं यदि ये, ये उपस्थिति विवाह कर्मांतर नहीं रहा भगवान की कृपा से वो खत्म हो गया और वो वो भी कह हमेशा नहीं रहता कुछ दिन रहता है कुछ दिन रह करके फिर बदल जाता है फिर धीरे धीरे बदलता है तो इसलिए आपको काम करते रहना चाहिए अच्छा दूसरी बात आप काम करना छोड़ देंगे नहीं ये प्रतिबंधक जाएगा नहीं समस्या यही है ना वो तो प्रतिबंधक तो काम करना है उसको आपको काम करते समय डिस्टर्ब करना है उसको ये सब समय दिया होगा इतना टाइमिंग दिया है कितना समय तक वो ध्यान करते समय डिस्टर्ब करते रहना तो वो खत्म होगा फिर उसके बाद वो मुक्त हो जाएगा इसीलिए आप ध्यान नहीं करेंगे तो वो प्रतिबंधक भी नष्ट नहीं होगा ध्यान करो और आप सोचेंगे सारा प्रतिबंधक को हटाने के बाद मैं ध्यान करूंगा कभी नहीं होगा उसके बाद आपने आप छोड़ देगा वो खत्म हो गया उसका फल खत्म हो गया हाँ वो तो आ, रहेंगे ना ऐसा नहीं होता है मतलब ध्यान करते समय आपको फल देना है ना वो यही तो मैं पहले कहा कि अब वो तो खाली बैठे रहेगा वो फल तो कैसे देगा आप जब करेंगे तो अब चलेंगे तभी तो आपको गिराएंगे अब आप वो चला ही नहीं तो गिराएंगे कैसे तो आपको फिसल के गिरना होगा तो आपको छलना होगा तो जब चलेगा तो फिसलेगा तभी गिरेगा तो फिसल के गिरने का कारण होगा तो बैठने वाले को ऐसी फिसल के नहीं गिरता है ये तो सुभाष ने भी कहा कि एक जो छुपचाप बैठता है उसको तो कोई प्रतिबंधक नहीं आएगा क्यों क्या वो कुमारी नहीं रहा है कुछ तो आपको करना पड़ेगा इसलिए करना बंद नहीं करना करने कहने का तात्पर्य क्या है कि प्रतिबंधक आए ना आए आपको निरंतर करते रहना है प्रतिबंधक आएगा तो भी करते रहना तो प्रतिबंधक आएगा प्रतिबंधक का जो काम करना है वो करेगा उसके बाद वो चला जाएगा चुप हो जाएगा फिर आप मुक्त हो जाएंगे और उससे मुक्त होने के लिए और कोई रास्ता नहीं अच्छा दूसरा क्या है यदि प्रतिबंधक को नष्ट करने के उपाय भी करेंगे तो पहले तो मालूम तो होना पड़ेगा ना कौन सा प्रतिबंध बैठा हुआ वो तो करेंगे तभी मालूम होता समस्या वही तो फिर आप उसका प्रतिबंधक का निवारण उपाय भी करो अपना साधन भी करते रहो सारा करते रहो इसलिए जैसा मैंने कहा स्त्रोत्र पाठ नमस्कार इत्यादि जो भी है सब करते रहो तो उसी के बल पर प्रतिबंधक आएगा तो भी उसको कमजोर करके धीरे धीरे वो हट जाएगा और आपका साधन निरंतर चलता रहेगा कुछ भी हो जाए साधन में रुकावट नहीं होना है नई होने देंगे ऐसा करके आप संकल्प करते चलते रहना प्रतिबंधक आएगा जाएगा आएगा जाएगा होता रहेगा फिर बाद में अपने आप खत्म हो जाएगा ये उपाय है इसीलिए ऐसा करने पर स्थिति में ददाई विद्या उत्पत्ति दे ठीक है आगे भाष्य ओम ओं पूर्णमदिदर्णा पूर्ण मुदश्यते पूर्णस्य पूर्णमादा पूर्णमेवशिष्य ओम शाति शाति शां